हृदय हृदय पुराल कर्णा नमा भगवत्द शंकर लोक शंकर शंकर ब्रह्मसूत्र चदर्थाध्याय प्रथम पाद में ग्यारह अधिकरण अनारब्ध अधिकरण चल रहा था अनारब्ध कार्याधिकरण प्रारब्ध कर्म के विषय में विचार किया ज्ञान होने के बाद में शरीर धारण के लिए जो कर्म को अवशिष्ट माना जाता है वही प्रारब्ध कर्म है वैसे तो सभी शरीर प्रारब्ध कर्म से निर्मित होता है वर्तमान शरीर का जो निर्माण हेतु है वो प्रारब्ध है ऐसे में ज्ञान होने के बाद में सभी कर्मों का मूल जो अज्ञान है अज्ञान निवृत्त हो गया ऐसे स्थिति में किस हेतु से प्रारब्ध कर्म शेष रहेगा यदि प्रारब्ध कर्म शेष नहीं रहता है तो ज्ञानी का शरीर नहीं मिलेगा अर्थात कोई भी ज्ञानी हम ज्ञानी को हम नहीं देख सकते ऐसा होता है किंतु शास्त्र श्रुति स्मृति इतिहास पुराण न्यायशास्त्र सभी में ये सिद्ध है ज्ञानी को अवश्य शरीर को धारण करना चाहिए कुछ समय के लिए जितना समय तक शेष रहेगा अन्यथा कहीं भी ज्ञानी न मिलने से ज्ञानी संबंधी जितने भी वाक्य वेदों में आया है स्मृतियों में आया है स्मृतियों में आया है ये व्यर्थ हो जाएंगे ये निरर्थक हो जाएंगे ऐसे अनेक कारण हैं और प्रत्यक्ष में भी व्यवहार में भी देखा जाता है यानी कि स्थिति को लोग अनुभव करते हैं इसलिए यहां कर्म कौन सा कर्म रहेगा वहां उस कर्म संबंधी विचार आवश्यक हो गया तो यह युक्ति से बताना है युक्ति कैसे बताएंगे युक्ति की क्या स्थिति है उसको लेके बताना है तो युक्ति में जहां तक समझ में आता है वहां तक युक्ति का साथ देकर के और वो युक्ति को श्रुति के अनुसार चलाना है तो श्रुति तस्यतावदेव तवदेव चिरम यावत विमोक्षे इत्यादि श्रुति यानी के शरीर धारण के और सूचना देती है श्रुति तो के वो संकेत को स्वीकार करके उसको लिंग प्रमाण मान करके यहां विचार किया जा रहा है एक प्रश्न आया कि वस्तु वस्तुबल अयम बोधः अकर्त्मावबोध कर्माणिक्षपेन कथम काचित क्षपे काचित उपक्षिपेता ये अकर्तृ बोध जो हो गया है अकर्त्र आत्मबोध कर्मों को नाश करेगा इसको कहा गया था क्षीय दे च इत्यादि में तो अकर्त आत्मबोध कर्मों को नाश करता है तो वो पूर्णतः नाश करेगा भागिक नाश करने का कोई तर्क नहीं है तो कुछ कर्मों को नाश करेंगे कुछ कर्मों को नाश नहीं करेगा ये तर्क नहीं दिया जा सकता ये आक्षेप किया तो कानचित उपक्षेपे था कुछ को बचाने का क्या कारण हो सकता ये अकर्त आत्मबोध हो गया तो दोनों सभी में एक ही क्या होगा अब कुछ में कर्त आत्मबोध होगा ऐसा तो होगा जैसे न समाने समान्य अग्निबीज संपर्क के केशांचित बीज शक्ति ही ठीयते केशांचित न ठीएते पूर्ववादी ने कहा कि ये जब अग्नि के साथ बीज का संपर्क होता है बीज को भूनते हैं अथवा पकाते हैं तो जितने बीज को पकाते हैं सभी की शक्ति क्षीण होती है अग्नि संपर्क से सभी की शक्ति क्षीण होती है अब किसी की शक्ति क्षीण होती है किसी की नहीं होती ऐसा तो अनुभव में नहीं आता प्रत्यक्ष विरुद्ध है ऐसा उसका कोई कारण ही नहीं कुछ बीज वहां से निकल गया ऐसा कैसे हो सकता है उसका क्या कारण इसलिए यदि कर्म नाश होता है ज्ञान से जितने भी प्रारब्धा आदि सारे कर्मों को एक साथ नाश होना चाहिए ये अभिप्राय से पूछा था तो उसके उत्तर में कहा कि नहि न तावत अनाश्रित्य आरब्ध कार्य कर्माशयम ज्ञान उत्पत्तिर्पब्यते हैं सबसे पहले यह बात है कि ये जो ज्ञान की प्राप्ति अब हो गई है वर्तमान शरीर में हो गया है और शरीर आश्रय हो गया शरीर के आश्रय के बिना ज्ञान प्राप्ति संभव नहीं है तो शरीर प्रारब्ध का कार्य है तो अनाश्रित्य आरब्ध कार्य कर्माशय तो यह कर्माशय जो कर्म संस्कार है उसको आश्रय लिए बिना शरीर होना संभव नहीं और शरीर नहीं होता तो फिर उसमें ज्ञान आदि साधन संभव नहीं और ज्ञान प्राप्त नहीं होगा तो जब शरीर के रहते हुए जो स्वतः शरीर निर्मियम और शरीर का प्रारब्ध कर्म रहते हुए ही ज्ञान उत्पत्ति संभव हो सका तो उसी से यह निश्चय होता है कि उत्पत्ति के विरुद्ध में प्रारब्ध कर्म नहीं है यदि ज्ञान उत्पत्ति के विरोध में होता तो कभी भी उसका एक साथ होना संभव नहीं है दोनों साथ साथ नहीं हो सकेगा इसलिए ज्ञान उत्पत्ति सहायक या उत्पत्ति के आश्रय जो मानते हैं प्रारब्ध कर्म को शरीर के माध्यम से उसको वहां विरोध में नहीं रखा जा सकता है ये युक्ति नाव अनाश्रित आश्रय के बिना आरब्ध कार्य कर्माशय ज्ञानोत्पत्ति पे ज्ञानोत्पत्ति तो संभव ही है ही नहीं इसलिए ये तर्क तो दे ही सकता आश्रित तस्मिन जब हम उस कर्माशय प्रारब्ध कर्म को आश्रय लेंगे शरीर धारण के लिए और शरीर के जन्म से लेकर मृत्यु पर्यंत संचालन के लिए उस प्रारब्ध कर्म का आश्रय लेंगे तो उस स्थिति में इसको हम जब मान लेते हैं कर्माशय का सहाय आश्रय लेता है जानो ऐसा मानते हैं तो उसमें क्या है तब कुलाल चक्रवत प्रवृत्त वेग से अंतराड़े प्रतिबंध तब तो ये कुलाल चक्र के समान जो चक्र घुमा करके छोड़ दिया तो वेग बंद होने तक वो चक्र घूमता रहता है जैसे पंखा आदि है वो जब तक आप बंद, आ, बंद करने पर भी आगे कुछ समय तक वो चलता है इसी प्रकार कर्त प्रवृत्त वेग से अंदर आड़े जो वेग प्रवृत्त हुआ है जो आ, शक्ति के द्वारा वो प्रवृत्त हुआ तो प्रवृत्त वेग वो चलायमान रहता है चलायमान रहने से अंतराल में प्रतिबंध संभव नहीं हो सकता वो अंतराल में उस प्रतिबंध को हटाया नहीं जा सकता वो अंदराल का बीच का बीच की अवस्था है उसमें वो प्रतिबंध का वो संभव ही नहीं है उसको रोका नहीं जा सकता इसलिए वेगक्षय प्रतिपालनम तो अवश्य वो वेग वेगक्षय का प्रतिपालन करेगा वेग क्षय करके ही वो नष्ट हो सकता है बीच में नष्ट नहीं हो सकता ये दृष्टांत मिलता है ऐसा ही यहां हमें जानना चाहिए तो उसका जो पूर्वतन आरंभिक वेग है वो आरंभिक वेग में जो अविद्या आदि प्रस्तुत कारण रूप से प्रस्तुत है वो अविद्या आदि नष्ट हो गया किंतु वेग चलायमान होने से उसको फिर आगे नहीं रोका जा सकता है वो यावत काल वेग का प्रभाव है वो तावत काल चलेगा और उसके बाद में वो स्वतः रुद्ध हो सकता है ये प्रवृत्त वेग की गति है और ये एक परिणाम प्रक्रिया के अंतर्गत होता है परिणाम प्रक्रिया के द्वारा ही ये होता है कर्म और कर्म कर्मफल इत्यादि सारे परिणाम प्रक्रिया के अंतर्गत आते हैं इसलिए उसका वहां तक उसकी गति ऐसे ही होता ज्ञान का इसमें कोई कर्तव्य नहीं होता कि वेग निकल गया जैसे धनुष से तीर निकल जाने के बाद वो बीच में तीर को रोकना चाहे जान से उसको नहीं रोका जा सकता और कभी कभी लक्ष्य बदल जाता है या लक्ष्य भ्रम होता है ऐसे स्थिति में उसको बदलना चाहे तो भी बदल नहीं सकता कारण क्या है कि वो प्रवृत्त वेग है अब उसमें ज्ञान वज्ञान या ऐसा कुछ भी काम नहीं करेगा वो उस प्रकार बुद्धि का साथ संबंध नहीं करता है वो प्रवृत्तमान उसका वो वस्तु स्वभाव है उसके अनुसार वो चलेगा इसलिए ये यहां भी ऐसा ही होता है इसलिए प्रवृत्त वेग समाप्त होने तक वो प्रारब्ध कर्म शेष रह करके शरीर धारणादि हो जाएगा अकर्त आत्मबोधो भी मिथ्या ज्ञान बाधन कर्माण उच्छिन्े जब हम कर्म का नाश की बात करते हैं कल भी हमने कहा था कि ज्ञान के द्वारा किसी का भी नाश की बात करते हैं ये ऐसा ज्ञान नाश नहीं समझना जिसको ज्ञान न्या, न्या, का नाश कहा जाए तो ज्ञान के द्वारा नाश कहा जाए तो वो ऐसे क्रियात्मक नाश नहीं होता जैसे हम पदार्थों को अग्निदाह करके नष्ट करते हैं अथवा घटपट आदि पदार्थों को अन्य प्रकार से भी तोड़ के फोड़ करके इत्यादि नष्ट करते हैं इसी प्रकार के कोई क्रिया को आलंबन लेकर के नष्ट करता है ऐसा नहीं है ज्ञान का नाश जो है ज्ञानात्मक होगा वो क्रियात्मक नहीं होता क्योंकि ज्ञान जो है कारक नहीं होता है ज्ञान केवल ज्ञापक होता .e. है ऐसा माना ज्ञान और अज्ञान दोनों ऐसे ही होता है ज्ञान ज्ञापक होगा और अज्ञान अज्ञापक होगा वो ज्ञान के बाधा करेगा ये दोनों कार्य करता है ज्ञान और अज्ञान इसलिए ज्ञान और अज्ञान से कोई भी क्रिया संभव नहीं क्रिया संभव नहीं है तो नाश क्रिया भी नहीं होगी नाश भी नहीं होता तो नाश क्रिया अभी नहीं होगी तो फिर कैसे होता है इसको बता रहे हैं। ये सारे वाक्य इस विषय में भाषाकार का अभिप्राय है स्पष्ट अभिप्राय कैसा है आप वो पूर्व आदि ने कहा था कि अकर्त आत्मबोध एक होने पर जितने कर्म है वो सारे कर्म दग्ध भीज समान हो जाना चाहिए आंशिक रूप से नष्ट होने की कोई युक्ति नहीं है ऐसा कहा तो उसी विषय में कहते हैं ये अकर्त्र आत्मबोध जो ना आत्मबोध के कारण अकर्तापन का ज्ञान ये अकर्तात्मबोध है आत्मा कर्ता नहीं है ऐसा बोध तो अकर्तरात्मबोध ही मिथ्या ज्ञान बाधने न वो मिथ्या ज्ञान को बाध करता जो पहले आपको मिथ्या ज्ञान था उसको बाध करता है वो वस्तु को कुछ नहीं करता मिथ्या ज्ञान से यदि कुछ प्रकट हुआ होगा तो उसको वो निवारण करेगा मिथ्या ज्ञान से जो जो प्रकट हुआ होगा जैसे कर्तृत्व आत्मबोध मिथ्या ज्ञान के कारण है संसारित्व तो बोध मिथ्या ज्ञान के कारण है अल्पत्व जीवत्व और ये अध्यास से अहम अमा इत्यादि भाव ये सब मिथ्याज्ञान का ही कारण कारण होता है तो मिथ्या ज्ञान के कार्य माने जाते हैं इसीलिए मिथ्याज्ञान बाधने ना थ्या ज्ञान को बाध करके वो कर्माणि उच्छिनक्ति कर्मों का उच्छेद करते मिथ्या ज्ञान को बाध करके कर्मों को उच्छेद करते इसका मतलब वास्तविक कर्म को उच्छेद किया ऐसा नहीं है वो कर्म का जो कारण कर्तृत्व तो अभिमान था मिथ्या ज्ञान उसको बाध किया साक्षात कर्म को ज्ञान नष्ट नहीं किया क्योंकि साक्षात कर्म के साथ ज्ञान का विरोध ही नहीं जो कि वो नष्ट करें ज्ञान का विरोध केवल अज्ञान से है मिथ्या ज्ञान से और अज्ञान अज्ञान संबंधी जितने भी भाव है उसी से तो अज्ञान और अज्ञान संबंधी भाव को नष्ट कर देता है और कभी भी उसका वो और अन्य कार्य हो गया तो नष्ट नहीं करे यदि मिथ्या ज्ञान से प्रवृत्त होकर के जैसा रजु सर्पादि में मिथ्या ज्ञान से प्रवृत्त होकर के कार्य करता है अब मिथ्या ज्ञान से प्रवृत्त होकर के वो डर गया और डरने के बाद में वो भागा दौड़ी की और इसी के कारण कहीं चोट लग गया और उसी में कुछ क्रिया परिणाम हो गया कुछ भी हो सकता है बेहोश भी हो सकता है इत्यादि सब हो सकता अब जब ज्ञान हो गया कि वो सर्प नहीं था रज्जू ही है ऐसा ज्ञान हो गया ज्ञान हो गया तो जो भागने के कारण दौड़म भागी के कारण जो भी कुछ हुआ है उसका कोई इलाज नहीं होगा वो ज्ञान से इलाज नहीं होगा वो चोट लग गया तो चोट छोट रहे अब बोले कि नहीं सर्व वहां नहीं था तो ज्ञान होने के बाद वो चोट भी ठीक होना चाहिए ऐसा नहीं होगा अब आप वो आपको हार्ट अटैक आ गया तो वो भी होगा अब वो जो होगा वो क्रिया के कारण हो गया है अब वो ज्ञान के अज्ञान के कारण नहीं होगा अज्ञान के कारण तो केवल भ्रम पैदा हुआ था वो भ्रम से फिर यह सब उत्पन्न हो गया और वो उत्पन्न होने के बाद वो सब वास्तविक होता है उसका परिणाम के अंदरगत आता केवल भ्रम जो है वो परिणाम के अंदरगत नहीं है वो भ्रम को ज्ञान निवारित करता लेकिन भ्रम रहने के कारण बुद्धि में वो भ्रम आने के कारण जो कुछ उत्पन्न हो गया वो सब तो उसी प्रकार चलेगा जैसा कि वो वास्तविक में हो ही गया वास्तव में सर को देकर के जो कुछ कर रहा था करने वाले थे वो भ्रम के कारण या डर के कारण वो सारे कार्य ऐसा ही होगा लेकिन वहां सर्प नहीं था ऐसा इसीलिए इस स्थान में ऐसा ही इसको समझना पड़ेगा तब जाकर के ये दोनों बन जाता है कि बाद में ज्ञान होने के बाद भी कर्म रहेगा और कर्म से वो अलेपायमान भी रहेगा क्योंकि अकर्त आत्मबोध उसको हो गया और जो पूर्वकृत कर्म है पूर्वकृत कर्मों की प्रवृत्ति भी वैसे हो जाएगा आगे जाकर के इस प्रकार से ये सारे होगा कहा कि मिथ्या ज्ञान बाधने न कर्माण उच्च सीधा कर्म को नहीं मान मारता कर्म का नाश का यह अर्थ है नहीं तो मिथ्या ज्ञान को ही वृत्त करता इतना करके ज्ञान सार्थक हो जाता है ज्ञान का कार्य पूरा हो गया बाधित मितु मिथ्या ज्ञानम द्विचंद्र ज्ञानवत संस्कारवशात कंचित कालम अनुवर्तवा यह की बात है एक बार मिथ्या ज्ञान बाधित होने पर बाधित होने पर भी जैसा अभी कहा गया मिथ्या ज्ञान का संस्कार के कारण जो जो कार्य हो गया उसकी अनुवृत्ति वहां रहेगी इसलिए मिथ्या ज्ञानम द्विचंद्र ज्ञानवध जैसा द्विचंद्र ज्ञान हुआ चंद्रमा दो है ऐसा भ्रम हो गया भ्रम होने पर वो भ्रम चंद्रमा दो नहीं है एक है ऐसा बता दिया तो भी कुछ समय उसका प्रभाव मन में रहता है और उसी के अनुसार जो जो कार्य हुआ वो उसका प्रभाव भी रहेगा वो सब रहेगा तो मिथ्या ज्ञान भी बाधित होने पर भी संस्कार यहाँ का संस्कार का वो अनुवर्तन करता है क्योंकि पहले वो संस्कार के कारण बहुत कुछ किया था मिथ्या ज्ञान को अभ्यास करते हुए आपने बहुत कुछ कार्य किया वो कार्य का संस्कार हो गया जैसे शरीर को अहम मानना तो मैं चलता हूं मैं बैठता हूँ मैं खाता हूँ पीता हूँ ये सब बोल के अभ्यास हो गया अब अभ्यास होने से वो बोलते बोलते वही आ जाता संस्कार के कारण हुआ यद्यपि शरीर आत्मा नहीं है ऐसा बोध हमें है तो भी वो संस्कार के कारण हो जाता है और इस प्रकार के सारे व्यवहार होते वो कभी हसता भी है रोता भी है और कभी व्यवहार में कुछ भी ऐसे व्यवहार दिखाता है वो सारे कुछ संस्कार के वश होगा जैसा संस्कार दिया है जैसा संस्कार उसके पास था वैसा होगा इसलिए ये मिथ्या ज्ञान के अनुवृत्ति यहां संस्कार के कारण है वो मिथ्या ज्ञान के ही संस्कार हो गया मिथ्या ज्ञान बार बार होने पर ऐसा संस्कार हो जाता है कभी हम भूत को देखा नहीं किंतु भूत प्रेत से डरते रहते भूत होता है नहीं होता ये अभी तक निश्चित नहीं है निश्चित न होने पर भी वो भूत है ऐसा मान करके डरता रहता है वो डर हो होता था वो एक प्रकार के वशीभूत हो जाते जिसका अब करते ये निरंतर रहता है मृत्यु को लेकर के डर रहता है तो ये क्या है वो संस्कार हो गया यद्यपि उसका कोई कार्य वास्तव में हुआ नहीं है ना भूत को देखा ना भूत को किसी को पकड़ते हुए देखा न किसी कोई संबंध हुआ ही नहीं न होने पर भी उसका एक मिथ्या भ्रम रह करके एक संस्कार होते है। डर के बारे में सोचते सोचते भी आपका संस्कार हो सकता है संस्कार होने पर वो डर फिर पुनः पुनः डर के रूप में आ है कभी कभी स्वप्न में जो डरते हैं स्वप्न देखकर के डरते हैं उसका भी होता है स्वप्न देखकर के डरा बार बार स्वप्न देगा तो फिर आपको सोने के पहले ही डर लगने लगेगा अरे आज तो वो स्वप्न तो नहीं देखेगा ऐसे करके डर लगेगा अब जो स्वप्न में जो कुछ देगा वो वास्तविक नहीं होता है ये आप जानते हैं तो भी उसका संस्कार बन रहा है ये समस्या इसीलिए संस्कार बनने के लिए मन को केवल मन काम करना मन चलायमान हो गया तो उसी के संबंध में कुछ ना कुछ संस्कार बने और प्रवृत्ति के माध्यम से जो बनता है वो पक्का बनता है और इस प्रकार भ्रामिक जो बनता है वो भी कुछ काल तक तो रहता ही उसका भी कोई असर होता है और जो हम बार बार सोचते हैं उसका भी असर होकर के संस्कार रूप में परिणाम होता है और बार बार जो है आ, किसी भी कार्य को बार बार हम रिपीट करते हैं तो उसी से उसका संस्कार बनता है ये संस्कार को ये हैबिचुअल इंप्रेशंस बोलते हैं ये सबलिमिनल है इंप्रेशंस होता है जो हमारे मन में जा करके बैठ जाते हैं जो सबकॉन्शियस माइंड से भी पीछे रहता है उसको भी ये कराता है ऐसा हो जाता है इसीलिए इसको कोई वास्तविक करना ही है ऐसी को जरूरी नहीं ऐसा ही द्विचंद्र आदि दो चंद्रमा नहीं है सारे दुनिया जानती है ऐसे में दो चंद्र का भ्रम हो गया भ्रम के कारण कुछ मानसिक विकार पैदा हो गया तो वो विकार भी कुछ काल तक रहेगा और कुछ काल तक ऐसा रहता रहे वो भ्रम होता ये रज्जु सर्प आदि में भी होता है कहीं भी होता सब जगह होता इसीलिए बाधित होने पर भी यथार्थ रूप से बाधित हो गया तो भी मिथ्या ज्ञान कंचित काल संस्कार के कारण लंबा रहे या मिथ्या ज्ञान का जो स्वरूप है संस्कार उसके कारण रहेगा अविज्ञा तो अज्ञान तो नष्ट हो गया आत्मसंबंधी बोध में अभी कोई समस्या नहीं है आत्मसंबंधी बोध हो गया है लेकिन वो संस्कार तो वहां रह गया अब संस्कार का क्या नाश क्यों नहीं होता जैसा हमने पहले कहा यह संस्कार परिणाम प्रक्रिया के अंतर्गत है वो विवर्त के अंतर्गत नहीं है विवर्त के अंतर्गत होता तो वही का वही नष्ट हो जाता जब जा स्वल्प ज्ञान वहीं का नष्ट होता है वो बाद में नहीं करता अब वो ये जो है अनादिकाल से प्रवृत्त हुआ संस्कार है वो बलवान है और वो स्वयं जो है प्रवृत्त होकर के नष्ट हो जाएगा इसलिए मिथ्या ज्ञान अवबोध कर्म को नाश करता इस प्रकार से तो संस्कार के कारण कंचित कालम अनवर्तदेवा ऐसी व्यवस्था दी है इसके के शरीर का पालन करने के लिए ऐसी व्यवस्था दी है इसलिए पूर्ववत शरीर धारण करता है और पूर्ववध ही व्यवहार ज्ञानी करता है यह इसलिए होता है यदि ऐसा नहीं होगा तो ज्ञान के बाद में वो सारा बदल जाता ज्ञान हो गया पहले तो भोजन करता था रोटी चावल आदि खाते थे अब ज्ञान होने के बाद उन्हें खाता केवल फल खाता या दूध पीता ऐसा हो जाता या फिर पहले जो है हिंदी भाषा में या अन्य अन्य भाषा में बात करते थे और ज्ञान होने के बाद केवल वो संस्कृत में बात करता ऐसे ही हो जाता तो ये कुछ भी बदलाव बदला आना चाहिए था लेकिन ऐसा नहीं आता ऐसे ही रहता है जैसे पहले भाषा बोल रहे थे क्योंकि वो संस्कार उनके पास है वही भाषा को बोलेंगे और वही प्रकार भोजन करेंगे और वही उनके जीवनचर्या होगी जो कुछ होगा पहले वैसे के वैसे वो अनिवर्तन करेगा वो अनिवर्तन करने के लिए संस्कार मदद करता है संस्कार नहीं होगा तो कुछ नहीं बन पाए संस्कार नहीं रहेंगे संस्कार भी उसी के साथ नष्ट हो जाए तो शरीर का धारण ही संभव नहीं है क्योंकि नया संस्कार तो बना नहीं सकते नया संस्कार के लिए बनाने के लिए जो कुछ सामग्री चाहिए वो अभिज्ञान के पास नहीं है क्योंकि मिथ्या ज्ञान चाहिए फिर शरीर अभिमान चाहिए और बाकी विषयों के साथ संपर्क चाहिए सब कुछ चाहिए वो कुछ भी नहीं रहता है नहीं रहते हुए ये जीवन अवस्था तो में रहता है इसलिए वो जीवन मुक्त होते हैं अभिच नहीं मात्र विवधि कालम नवाध्रियते। ये बात को भी बोल रहे कि ऐसा नहीं, इसको लेकर के विवाद भी नहीं करना चाहिए कुछ लोग इसमें विवाद करते हैं कि बहुत सारे द्वेदवादी हैं, वे जीवन मुक्त अवस्था को नहीं मानते इसलिए भाष्यकार कहते भी इसमें विवाद नहीं करना जीवन मुक्ति को नहीं मानते बोलते हैं जीवन मुक्त होना संभव ही नहीं है जीवन अथच मुक्ता ये दोनों परस्पर विरुद्ध होता है जी, जीना और मुक्त होना ये कैसे हो सकता है दोनों एक साथ ये साथ नहीं हो सकता इसलिए जीवन मुक्त शब्द ही गलत है इसका कोई तात्पर्य नहीं इसका कोई अर्थ नहीं निकलता है दोनों नहीं हो सकता है साथ तो फिर क्या होगा जीवन अवस्था में उन्होंने साधन किया और फिर मृत्यु के बाद में मुक्त होता मृत्यु तक मुक्ति नहीं है ऐसा मानते हैं तो जीवन मुक्त अवस्था को स्वीकार नहीं करते सारे द्वैधवादी ऐसे कोई भी स्वीकार नहीं करते तो उनके लिए कह रहे हैं कि ये इस पर आपको ऐसे विवाद करना नहीं चाहिए कि जीवन व्यक्ति मुक्त होता है कि नहीं होता है ऐसा नहीं होता ऐसे विवाद नहीं करना चाहिए क्यों क्योंकि ब्रह्म विदा कंजित कालम शरीरम कुछ काल तक शरीर को धारण करता है या नहीं करता है ये इस पर विवाद नहीं करना चाहिए वो करता हुआ दिखाई पड़ता है अनेक उदाहरण ऐसे करता हुआ ही दिखाई पड़ता है और कुछ हो सकता है ज्ञान होने के बाद में शरीर त्याग दिया यह भी हो सकता है और बहुत सारे उदाहरण इतिहास पुराण सर्वत्र मिलता है इसीलिए यह प्रश्न ही नहीं करना चाहिए ब्रह्मज्ञानी जीवित रहता है कि नहीं रहता है तो जीवित रहता है और इसी प्रक्रिया से जीवित रहता है कथम ही एक हृदय प्रत्यय ब्रह्म देहधारणम चाहणा प्रतिक्षेप तुम शक्ति था ऐसा आपको विवाद नहीं करना चाहिए ऐसा पूछना नहीं चाहिए क्योंकि ऐसा पूछते हैं कि एकस् एक ही व्यक्ति एकस्या स्वहृदय प्रत्यय ब्रह्म वेदना अपने हृदय में मन में वो ब्रह्म ज्ञान को जानता एक तरफ तो ब्रह्म ज्ञान को जानता स्वहृदय प्रत्यय जो हृदय में अपने अंदर तो ब्रह्म ज्ञान को जानता है जानता मैं ब्रह्म हूं ऐसा मानता है और देह धारण हम चाहे अप्रेरणा और दूसरे जो है शरीर को धारण करता है तो इसमें विरोध दिखता है ना जो ब्रह्मज्ञान का प्रत्यय अंदर धारण करता है वो शरीर धारण कैसे कर सकता ऐसा है ऐसा प्रत्यय इसी को लेकर के तो सब लोग इसमें विवाद करते हैं और जैसा कल हमने कहा था कुछ ना कुछ कल्पना कर देते हैं वो अशास्त्रीय कल्पना भी करते हैं उसको वो समझ में नहीं आता क्योंकि ये जो बात है जीवन मुक्ति की स्थिति ये दोदियों के और इस प्रकार से छात्र का अध्ययन नहीं करते हैं तो उनके गले नहीं उतरते उनको हजम नहीं होती ये बात कि कैसे हो सकता है ऐसा ऐसा हो ही नहीं सकता और देखते हैं वो ज्ञानी जिनको ज्ञानी बोलते हैं वो भी तो ऐसे हमारे जैसा संसारी जैसा दिखता है वो सब कुछ खाते पीते सब कुछ करते इसलिए ज्ञानी बनाने के लिए जो भी भक्त लोग शिष्य लोगों से अपील करके वो बोल देते हैं गुरु को बोलते हैं देखो अब आप ज्ञानी हो गए हैं अब ज्ञानी हो गया तो पर आपको ऐसा ऐसे करना पड़े हाँ आप जो है आप मौन में रहिए फिर तो हम सारे प्रचार करेंगे आप तो भोजन नहीं करते हैं आप फिर आप तो केवल पानी पीते हैं दूध करते हैं ऐसे करके कुछ ना कुछ नाटक भी करते हैं लोग क्यों ये विश्वास दिलाने के लिए क्योंकि सब कुछ ऐसे वैसे कर करेंगे तो वो तो ज्ञानी हो नहीं होगा लोग तो तभी विश्वास करेंगे कि आप ये दिखाएंगे कि ये लोगों से अलग है हाँ मन भोजन नहीं करता बोले तो बहुत बड़ी बात हो गया भोजन नहीं करना मतलब तो फिर कैसे होगा तो कुछ होता है फिर वो कैसे जिंदा रहता है वो वायु भक्षण करता है या कुछ करता है वो अथवा ब्रह्म से ही कुछ लेता है और खाता है हाँ, ब्रह्म कुछ देता है रोज उसको खाता है ऐसा कुछ ना कुछ बोलना पड़ेगा यह अमृत पीता है वो तो ब्रह्म अमृत है तो अमृत पीता है तो इसलिए उनको भूख नहीं लगती तो ऐसी ऐसी कहानियां मनगणत कहानियां बनानी पड़ेगी ऐसे बहुत सारे भ्रम फैला दिया ये माने जो हमारे जो ज्ञान है ज्ञान के जो अनुभव है ये, होता। ये है। है, है, रियलिस्टिक होता है ये रियलिस्टिक फिलोसफी है माने जो जैसा है वैसा बताता है जैसे साइंस होते हैं रियलिस्टिक है ऐसे होता है और ये रियलिस्टिक को ये लोग मिस्टिक बना देते हैं वो मिस्टिक इसलिए बनाते हैं ये मिस्टिक नहीं बनाने से तो, लोग विश्वास नहीं करते क्योंकि चमत्कार को नमस्कार ऐसा होता है जो आपके पास कोई चमत्कार नहीं आप जानी है आप ऐसे ही तो खाते है, पीते है, सब बोलते सब कुछ करता है तो कोई चमत्कार नहीं पहले तो चमत्कार दिखाना पड़ेगा तभी आप ज्ञानी हो सकते हैं नमस्कार मिलेगा नहीं तो नमस्कार नहीं करेंगे तो इसीलिए भक्त लोग शिष्य लोग सब मिल करके वो बेचारे गुरु जी को फंसा देते हैं आपको ऐसे ऐसे करना पड़ेगा इससे अलग नहीं करेंगे वो चाहते हुए भी नहीं कर सकता ऐसा होगा फिर वो जैसा वो बोलेंगे वैसा नाटक करना पड़ेगा तो ये सब इसीलिए है क्योंकि ये अवस्था क्या है उनको समझ में नहीं आती ये अवस्था से कैसा डील करना है उनको पता नहीं अवस्था में जो पहुंच गया वो तो पहुंच गया अब वो क्या बताएंगे कि मुझे ऐसा रखो ऐसा रखो वो बताएंगे क्योंकि वो अवस्था के पहुंचने के बाद में वो उसको कैसा भी रखेगा उनको कोई फर्क नहीं पड़ने वाला इसलिए वो तो कुछ बोलेंगे नहीं तो अब क्या है ये प्रश्न आपके सामने आप देखिए भाषाकार ने पूरे सभी विषय पर इस पर विचार किया मतलब अभी इसमें कोई ऐसा नहीं है कि ये आ, इसका उत्तर नहीं मिलेगा आपके इसके संबंध में जितने प्रश्न हैं सारे प्रश्नों का उत्तर ये इन अधिकरणों में हो गया पहले कुछ अधिकरण आए और इन अधिकरणों में आ गया इसलिए मैं कल भी कहा था हमेशा ये कहता हूं कि ये बाकी जो भी कल्पनाएं लोग बोलते हैं ये सब व्यर्थ है इसका कोई मतलब नहीं जो आपको शास्त्र के अनुसार देखना है इसी के अनुसार इसका निश्चय करना यही उसकी अवस्था है ये लोगों की कल्पना के अनुसार जीवन मुक्ति अवस्था नहीं होती है ज्ञानी की अवस्था नहीं होती है ज्ञानी की अवस्था को समझने के लिए शास्त्र और शास्त्र प्रतिभादन के जो भाष्य आचार्य आती है उनका ही प्रमाण होता है बाकी ये सब जो है ना समझी के कारण वो करते रहते अब नई समझ में आएगा तो कुछ ना कुछ बोलना पड़ेगा आपको तो। ऐसे बोल देते अब वो विरक्त तो हो गया कैसे विलक्त तो हो गया वो पैसा को छूता भी नहीं और पैसा को छूने से उनको शौक लगता है आप ऐसे ऐसे कदा पढ़ेंगे किताबों में लिखे हुए कितने बेकार की बातें देखिए और कोई भी कॉमन सेंस है थोड़ा बहुत जो गांव के व्यक्ति भी जो कॉमन सेंस वाले होते हैं वो भी स्वीकार नहीं करेंगे ऐसा कैसा हो पैसा क्या चीज है पैसा को हाथ लगाने से शौक कैसा होता बिजली को हाथ लगाने से शौक लगेगा वो तो उल्टा बोलेंगे बिजली में हाथ लगाए तो उनको शौक नहीं लगेगा पैसा को हाथ लगाए तो शौक लगेगा ऐसे किताबों में लिखा है जब जब मैं जब मैं ये किताब में इसको पढ़ा बाकी पहले मैं दो पार पढ़ा था मैं अपना अनुभव बता रहा हूं उसी दिन मैं वो किताब पढ़ना छोड़ दिया मैं समझ गया ये तो बिल्कुल घुमा रहा अब पैसा को शौक कैसे लगता है देखो नहीं वो वो अभी मैं नाम नहीं ले लेके बोल रहा ऐसे कैसे मिस्टिक बनाते हैं ये मैं बोल रहा हूँ वो उनका ऐसे कैसे होगा वो उसके लिए मैं नहीं बोल रहा हूँ लेकिन मिस्टिक ऐसा बनाया जाता वो ऐसा करके बोलेंगे अब पैसा को छूने का पैसा क्या चीज है किसी भी दृष्टि से देखो क्या पैसा में जो तत्व तो है उस, वो आपको दिक्कत कर रहा है कि पैसा में वो कागज है या फिर सिक्के हैं कुछ भी है और वो किस चीज से बना हुआ जो मटेरियल से ये आपके शरीर बने हुए हैं यह पारे सूर्य दुनिया बनी हुई है उसी से बना हुआ वो कागज है लकड़ी से बनाया या कुछ फाइबर से बनाया आजकल प्लास्टिक से बना रहे किसी से भी बनाया वो मेटीरियल में शौक देने का कोई मतलब नहीं अब दूसरी बात है यदि वो पेपर अब पेपर के अलावा पैसा में है क्या पेपर के अलावा पैसे में कुछ है नहीं क्योंकि पैसा तो केवल कल्पित है उसका जो वैल्यू है वो आपके दिमाग में है वैल्यू पेपर में तो है ही नहीं अब वो बच्चे के पास दे दो बच्चे तो उससे खेलता है आप जिसको पैसा नोट मान रहे हैं वो बंडल बच्चे के पास दे दो वो तो फाड़ करके खेलेगा अब उसको वहां कोई शौक नहीं लगे कुछ नहीं लिखता क्यों वो असली है क्योंकि उसमें वो रियल देखता है वो पेपर है उसके हमारे लिए भी पेपर ही है लेकिन हमारे मन में उसका एक वैल्यू कल्पित किया गया है जो सरकार के द्वारा कल्पित वैल्यू है उसको आपको मानना पड़ेगा वो व्यवहार के लिए कल्पित किया इसलिए नोट बंदी करेंगे वो नोट का वैल्यू चला जाता है वो आपको बाद में पेपर ही है बाद में आप उसको जला सकते हैं कोई कुछ करेगा नहीं जब वैल्यू देता है तो देना पड़ेगा अब ऐसा क्यों बनाते हैं क्योंकि वो दिखाने के लिए कि उनको ज्ञान हो गया तो ऐसे मिस्टेक सीधी हो गया अब ये कल्पनाएं यदि छोड़ देंगे तो असली ज्ञान में आ जाएगा अब यहां देखिए आप भाषा में आपको कहीं भी ऐसे मिस्टिक नहीं मिलेगा क्योंकि मिस्टिक है नहीं अब जब सबको हम ब्रह्म माना सबके देवी के रूप में या भगवान के रूप में वासुदेव सर्वमिधि सबको माना तो उसमें सिक्का क्या किया पैसा क्या किया चौंती क्या गया क्या किया, किया। इसीलिए उनको सुनिचय स्वभाग्य पंडिता समदर्शिना उनको समभाव होता है वो समभाव होने का मतलब क्या है वो तो सभी को स्वीकार करता है उसमें ऐसे भेद होगा नहीं अब वो उनको ऐसा हुआ ही नहीं होगा नहीं होने पर भी वो बना देते बनाते इसलिए है कि आपको आकर्षित करने के अब वो क्या है कि जो साधक उसमें आकर्षित होगा वो उसी पर सोचते रहेगा कि मुझे ऐसा ऐसा हो जाएगा मुझे ऐसा ऐसा हो जाएगा और पैसा नहीं छूना एक साधन है ये तो हम मानते हैं हमने भी कुछ समय अभ्यास किया था पैसा आप हाथ से नहीं वो साधक अवस्था में वैराग्य को दृढ़ करने के लिए कभी वस्त्र त्याग देते हैं कभी वाणी से मौन लेते हैं कभी भोजन त्याग देते हैं कभी नमक त्यागते हैं कभी चीनी त्यागते हैं अब कभी जो है पैसा छूना त्यागते हैं और कभी जो है जल त्यागते हैं ये सब साधन के क्रम में ये सब करते हैं लेकिन सिद्ध होने के बाद में उनको वो करने की आवश्यकता नहीं आवश्यकता करेगा तो भी उनके अपने माध्यम से उठा है लेकिन कथा बनाते समय कुछ भी बना देते हैं और ऐसा हमको आश्चर्य लगता है कि जो वास्तव में जाने हुए हैं और उनके व्यवहार से और वो बहुत सारे हजारों लाखों लोगों को प्रेरित भी किए हैं हम सब प्रेरित होते हैं उनके जीवन से सबके ऐसे व्यक्तियों को भी ये लोग अपने जो भक्त लोग उनके जो परंपरा वाले लिख करके उनको कुछ ना कुछ कर देते और बाद में जो आगे वाने वाले पीढ़ी जो है ना उसी को पढ़ करके देखेंगे और उनको तो कोई साठ संबंध तो है नहीं तो उसको पढ़ के देखे उसी के पीछे लगेंगे आप देखना ऐसे किताबों पढ़ के कितने लोग कि उसके पीछे लग जा होता है वो तो तो है? हाँ ऐसा नहीं हो सकता इसीलिए जो सत्य है सत्य को रखना है ऐसा हम नहीं कहते सिद्धियां नहीं होती है सिद्धियां तो होती है सिद्धियां तो होती है सिद्धियों के लिए साधन बताया है वो स्पेशल एक्स्ट्रा पावर्स आते हैं इसमें कोई संशय नहीं है लेकिन ये कोई एक्स्ट्रा पावर तो है नहीं ये तो आप दिखाना चाहते हैं कि वो इतने बड़े हैं कि वो सब लोग जिसको अच्छा मानते हैं उसको वो भी वो बिल्कुल तुच्छ मानता है ऐसा दिखाने के लिए बोलते हैं ये बिल्कुल उल्टा पड़ जाता है उसका असर जो है उल्टा हो जाता है क्योंकि बुद्धिमान उसको स्वीकार नहीं करेगा और कल्पना करके जैसे बाई बी ने लिखा बहुत सारे कल्पना करके उन्होंने लिख दिया कि लोगों को आकर्षित करने के लिए अब वो सच्चाई होता है कि उसका कोई साइंटिफिक रीजन भी है या वो करने की कोई जरूरत है या नहीं है कुछ नहीं सोचते हैं वो खाली बोलना है लोगों को भ्रमित करना और पूछते हैं कि आप इस पर प्रश्न मत करो ये तो उन्होंने किया है आप इस पर प्रश्न नहीं करो ये मतलब क्या है ऐसा हमारा शास्त्र में कहीं भी नहीं लिखा है कि आप कुछ भी बोल दो उस पर प्रश्न मत करो ऐसा नहीं होता है आप बे की बातें करते हैं और प्रश्न मत करो बोलो तो इसका अर्थ क्या है ये इसका अर्थ यह है कि आप अंधविश्वास करो वो श्रद्धा नहीं है वो श्रद्धा में अंधविश्वास में अंदर है हमारी श्रद्धा को जो बाद में श्रद्धा करते हैं उसको बाद में स्थापित कर सकता है उसको सिद्ध किया जा सकता है और ये जो अंधविश्वास होते हैं, उसको सिद्ध नहीं किया जा सकता अंधविश्वास में वो आधा में फंस जाएगा वो बाद में वो नहीं निकलेगा इसलिए ज्ञान इस स्थिति में आवश्यक को होता है कोई भी साधक के लिए कोई भी सिद्ध के लिए किसी भी स्थिति में उसको यथार्थ स्वरूप में पहुंचना है तो ज्ञान की आवश्यकता है विवेक की आवश्यकता है उसके बिना नहीं पहुंच सकता यदि ऐसा हो तो यह बोल सकता है यहां यहां ऐसा बोलता है वो ब्रह्मज्ञान होने के बाद उनके सिद्धि है और वो ऐसे करता है वैसे करता है ये करता है वो कुछ नहीं बोला और जो सिद्धि हो रहे हैं वास्तविक हो रहे हैं उसको लॉजिकली समझाने की प्रयत्न कर रहे हैं वो कर्म विधा कैसे होते हैं कर्म कैसे करता है बाकी कैसा होता है इसको समझाने के प्रयत्न कर रहे हैं वो संस्कार को ला रहे हैं ये कर रहे हैं ये सब कर रहे हैं जो हमारे अनुभव में हमको भी आता है ऐसा नहीं कि उनको ही होता है ये समझ लो ये कि नानी को ही होता है और हमको ऐसा नहीं होता तब तो फिर ये सब व्यर्थ हो जाता है तब वो मिस्टिक हो जाता है क्योंकि एक विशेष व्यक्ति को हो, हो गया और उसको उसके पास वो चमत्कार आ गया हमारे आम, पास नहीं आता इसलिए ज्ञान चमत्कार नहीं ज्ञान में कोई चमत्कार नहीं ज्ञान तो बिल्कुल सत्य होता है क्यों हमको भी ऐसा अनुभव होता है हम रज्जू को सर्प जानकर के भ्रम करने के बाद में कुछ समय तक हमारा भी हाथ पैर हिलता रहता है फिर क्या क्या हो जाता है वो पसीना आ जाता है सब कुछ होता है तो ये हमारे अंदर भी होता किसी के अंदर भी होता उसी को संस्कार कर रहे हैं वो कैसे होता है यह आपको बोलना पड़ेगा अब ज्ञान तो हो गया तो भी वो हो रहा तो इसको लॉजिकली समझाया जाता है उसका रीजनिंग के साथ समझाया जाता है किसी को यहां लिया गया इसीलिए दो ही को ये बात समझ में नहीं आएगी उनके गले नहीं उतरेगी ये बात क्यों वो तो उसी को मिस्टिक ढंग से देख रहे ज्ञान का मतलब एक भयंकर स्थिति है वो स्थिति है वो किसी को प्राप्त नहीं होती ऐसी स्थिति स्थिति को मान करके वो समाधि स्थिति क्या क्या कुछ बोल देते वो मान करके उसी के आकार में वहां रख देते और फिर उसको रखने के लिए फिर बाकी सब करना पड़ेगा और उसी स्थिति में फिर ये हो नहीं सकता और सर्वज दा की कल्पना करते ये करते वो करते सब करते तो वो सारी वहां आनी पड़ेगी और नहीं तो नहीं हो इसीलिए वो नहीं हो सकता ये बोल रहा ये ये इन पंक्तियों के देखिए कैसे सीधा सीधा भाष्यकार कह रहे कि कहां से क्या मानना चाहिए उसको वो कह रहे हो बाकी आपके अंदर साधन के साथ कोई शक्ति विशेष आ गया ऐसा होता है किसी के अंदर हीलिंग शक्ति आ जाती है किसी के अंदर वाक सामर्थ्य आ जाता है किसी के अंदर संकल्प शक्ति आती है कि किसी का कुछ आता है ऐसा आता है वो तो स्वाभाविक साधन करने पर आ जाता है योग साधन करो प्राणायाम करो या ध्यान करो जब करो उससे आ जाता है कई सिद्धियां आ जाती है वो ज्ञानी होना कोई जरूरी नहीं ज्ञानी होने से ही वो आएंगे ऐसा नहीं जो ज्ञानी नहीं है उनको आ भी सकता है और ज्ञानी होने पर नहीं भी आ सकता कोई कोई ज्ञानी को नहीं भी रहता ऐसे भी हो सकता है इसीलिए वो दोनों अलग अलग रास्ता तो जो मिस्टिशन है वो अलग है ये रियलिस्टिक जो एक्सपीरियंस है वो अलग है इन दोनों को मिलाना नहीं वो दोनों एक व्यक्ति में कभी हो सकता है तो बहुत विशेष होता है ऐसा सबको नहीं होता है इसीलिए एक हृदय प्रत्यय संवेदना ब्रह्मवेदन ये को अपने हृदय में ब्रह्मज्ञान भी है और उसी के साथ देहधारण प्रक्षेप देहध धारण भी करता है ऐसा कैसे होगा ये आप पूछ नहीं सकते क्यों श्रुति स्मृतिशु स्थित प्रज्ञ लक्षण निर्देश नीरीक्ष में स्मृतियों में स्थित प्रज्ञ का लक्षण के द्वारा इसी को निश्चय किया गया तो स्थित प्रज्ञ का लक्षण इसी ने तो कहा अर्जुन ने स्थित प्रज्ञ का लक्षण क्यों पूछा था जैसे हमारे अंदर शंका होती है ऐसे ही उनके अंदर भी ये शंका हुई थी कि ऐसे होने के बाद ज्ञान होने के बाद में कैसे होगा? तो उन प्रश्न किया तो वहां भगवान उत्तर देते हैं प्रजादि यदा कामान सर्वान्थ मनोगदान आत्मनेवात्मना सुष्ट स्थित प्रन स्थितोच्य दुखेशनुद्विग्न मना सुखेशग तो सर्वत्र नभिस्नेह न तत्प्य नाभिनदी नएष्टि तब क्यों बोला विषया विवर्तन निराहना और ऐसे वाहन जागृति पांचवाध्याय में भी बोला है ना विद्या विनय संबंध ब्राह्मण घस्ति सुनिजय स्वभागे पंडित समय इहई तैर्जित सर्गो ये साम्ये स्थित मन ये जो सम्रह्म है ये सम्रह्म में जिनके मन स्थित हो गया तो उनको क्या हो गया वो यहां रहते हुए सब कुछ जीते यह जीवन मुक्त का ही लक्षण बता रहे हैं तो सर्गो ये सृष्टि यह को उन्होंने जीत लिया ये साम्य स्थित निर्द्वंद समम ब्रह्म ब्रह्मणि ब्रह्म वो, वो निर्द्वंद्व ब्रह्म में पहुंच करके वो ब्रह्म में ही वो रहते हैं वो करते ये शरीर पाद के बाद की बात नहीं कर रहे वो यही ऐसा रहते हैं और यही उनको विद्या विनय संबन्न ब्राह्मण के व्यस्ति एक भाव समभाव होता है वो यही होता है ये सब उसी के लिए कह रहे हैं और आगे भी कहा ना योग सहयोगी ब्रह्म भूत छत तो वो ब्रह्म निर्वाण को ब्रह्म बन करके, ब्रह्म भूत होकर के ब्रह्मविद होकर के प्राप्त करते हैं ऐसे ऐसे बहुत सारे स्मृति स्मृतियों में ये वाक्य है विदा में ही इतने सारे श्लोक मिलेंगे जो इसी वाक्य को इस प्रकार बताते हैं इसीलिए भाष्यकार ने कहा लक्षण है वहां गुणादित लक्षण कहां थी अब वो विश्व रूप दर्शन दिखा दिया किसी को और किसी को कुछ दिखा दिया कुछ तो करते थे वो तो बचपन से ही मिस्टिक थे वो उनके जन्मजात माने वो अवतार के कारण ऐसा हो गया था लेकिन भगवत गीता में कहीं भी उन्होंने मिस्ट्री सब नहीं बोला कहीं भी नहीं वो तो असली बात बोले अब ज्ञानी को वहां क्या नहीं बना सकते सब कुछ बना सकते हैं। ऐसा नहीं बनाया वो क्या करेंगे कूर्मों का नहीं सर्वशाह का इंद्रिय विषयों से अपने को अलग करके कूर्म के अंग जैसे अंदर करते हैं वैसे भर करके वो चुपचाप बैठते तब आपको उनको शांति अवस्था में बैठा ब्रह्म निर्वाण अमृति और इसी भाव में रहकर के वो ब्रह्म निर्वाण को प्राप्त करते हैं तो इस प्रकार से विषय संबंध नहीं रहना वो उनका स्वभाव है अब वो स्थित प्रति का जो लक्षण बोला वो उनका स्वभाव होता है वो कर नहीं रहा है कुछ लेकिन उसके स्वभाव को देकर के हमें उसका अभ्यास करना पड़ता है उसमें कोई मिस्टिसम नहीं होता उसका अभ्यास करना ये दो अलग अलग है मिस्टिसम को मिस्टि आपको मिस्टिक साधन करना है यानी मतलब ये अद्भुत सिद्धियां मिस्टिसम मेरा बोलने का कह, कहने का अर्थ है अद्भुत ये इंग्लिश में मिस्टिसम का कुछ और भी अर्थ होता है तो वो अद्भुत सिद्धियां प्राप्त करना है उसके लिए जो रास्ता है वो अपनाना पड़ेगा जैसे योग शास्त्र में कहा उसको करना पड़ेगा या वो तंत्र मंत्र आगम शास्त्र ये सब है बहुत सारे हैं और उसमें जो कुछ कहा उसका सब अभ्यास करिए वो फिर सब करने के बाद में हो सकता है आपको बाद में प्राप्त तो हो सकता तो है अब तो तो नहीं भी प्राप्त हो सकता है आपके प्रारंभ जैसा आपका कर्म सब रहेगा तो प्राप्त हो जाएगा नहीं भी प्राप्त हो सकता है। और जितने सिद्धियां बताई है योगशास्त्र में अभी विभूत योग में इत्यादि में उनमें से कोई एक भी प्राप्त तो हो जाएगा ना असली में एक भी मिल जा जाए तो आप सारे दुनिया को जीत सकते हैं सारे दुनिया आपके पास आ जाएगी वो उसमें तो बहुत सारे आप जैसा पानी के ऊपर से चलना है आप पानी के ऊपर से चल सकते हैं तो पूरा और क्या चाहिए फिर आपको फिर को और खर्च की जरूरत नहीं खाली पानी के ऊपर चलते रहो लोग आएगा आपने सब कुछ आपकी व्यवस्था कर देगा अभ्यास करना पड़ेगा उसके अभी होगा तो फिर ऊपर ढूंढने की बात तो है वो, वो पानी को ऊपर चलना पड़ता है फिर उसके ऊपर जो है हवा में चलना पड़ेगा और ऐसे करना उतना तो नहीं भी करते हैं खाली पानी के ऊपर भी चलते हैं तो भी काम बन जाए आपका काम हो गया वो हो गया ना आप सिद्ध महात्मा बन गया अब वो नहीं देखेंगे ये ज्ञानी हो गया है कि असली है कि कुछ नहीं आपको वो आ गया तो ठीक है अब कुछ नहीं है आप किसी के सिर पे हाथ रखकर के हीलिंग करने का पौधा कि आ गया किसी को बीमारी ठीक कर दिया बस देखना फिर तो यहाँ लाइन लग जाएगी वो बीमारी तो ठीक हो गया अरे बाबा सिद्ध महात्मा है ऐसे ऐसे करके आते इधर लोग पूछने आते हैं कि आपको सिद्ध महात्मा है हम बोला हमने देखा नहीं आप जाके देखे आप भी शायद हमें दिखाई नहीं पड़ रहा ऐसा होता है अब क्या बोलेंगे हम तो ना भी नहीं बोल सकते हाँ भी बोल सकते हैं। हमको क्या पता है कि हो सकता है कोई रहता हो? होगा तो ऐसे करना पड़ता है। तो ये जो है ना लोगों की भावना कि आप जो है कुछ अलौकिक दिखाए जो असामान्य हो अन्य लोग नहीं करते हो और आप करते हो ऐसा हो तो हो सकता है इसलिए ये बहुत इंटरेस्टिंग होता है इसमें लोग कैसे फंसते हैं बहुत इंटरेस्टिंग होता है किसी को आप कुछ भी बना सकते ऐसे करके होता है बहुत सारे कहा हमारे पास समय नहीं है तो अब जो है ये ये एक जो है ना एक मानसिक अवस्था इसको अब ठीक अच्छा भी नहीं कह सकते बुरा भी नहीं कह सकते वो अच्छा इसलिए नहीं है कि ये आने के बाद में फिर ज्ञान के यथार्थ के बारे में चिंतन नहीं करता वो सारे कुछ मिस्टिक सब में चिंतन करता मैं तो कई ऐसे पढ़े लिखे लोग बड़े बड़े ऑफिसर्स आई एस ऑफिसर्सों को भी देखा हम सोचते हैं वो बड़े बुद्धिमान होते हैं जैसे बड़े जट जो होते हैं ये बोले लॉजिकल चिंतन करते हैं लेकिन वो ऐसे विषय में सबसे वो सामान्य व्यक्ति के से भी ज्यादा ये हो जाता है वो फंस जाते हैं बुरी तरह फंसा देते हैं अब जो करने वाले जो है ना वो तो बड़े कलाकार होते हैं उनको कैसा फंसाना उनको मालूम है वो फंसा देते हैं बड़े बड़े बुद्धिमान लोग सोचते नहीं आगे ये मतलब एक प्रकार के एक साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम जैसा हो जाता है हम सोचते हैं पढ़ा लिखा है तो वो समझदार है गांव के लोग समझते नहीं चलो वो कि पढ़ा लिखा है तो इंटेलिजेंट होंगे पूछताछ करेंगे समझेंगे नहीं होता वो करने वाले के कलाकारी के ऊपर है कि आप कितना परफेक्टली उसको करते उसी में रहता है नहीं तो नहीं रहता अब बाद में जब पकड़े जाते हैं अब वो पकड़े जाते हैं तो पकड़े जाते हैं तब तक उनका साम्राज्य खड़ा हुआ होता है और वो पकड़े गए तो भी आप फिर उनको कुछ नहीं कर सकते अब उनके साथ बहुत सारे फॉलोअर्स होते हैं फिर उनको कुछ नहीं करेगा तो प्रॉब्लम हो जाएगी क्योंकि किसी के जब तक माल माल क्या जान माल की हानि नहीं किया आपने तब तक आपको कोई किसके द्वारा पकड़ेगी वो पकड़ नहीं सकता आपने आप बोलेंगे हमने तो इंद्रजाल कर दिया कला कर दिया अब वो कला तो कोई भी कर सकता है जैसा कोई जादूगरी करता है अब उसको थोड़ी पुलिस पकड़ता है कि तुम जादूगरी क्यों कर रहे हो वो जादू को देकर के लोग उसमें मन लगा देते आनंद आता है उनको ऐसा ही बात में ऐसे हुआ जब पकड़ा गया तो उन्होंने ऐसे बोला अब जैसे जादूगर करते हमने भी ऐसे किया हमने क्या बात किया वो तो जादूगर जैसा पैसा लेते हैं लोग हमें ज्यादा पैसा लेता देता है तो हम वो भी लिया अब वो सारे काकाउंट हमारे पास है हो गया ना केस नहीं लगा सकते उनके ऊपर तो ऐसा तो चलता है इसीलिए ये नहीं देखना चाहिए ये दोनों को मिलाना नहीं चाहिए मिलाएंगे तो वो फंस जाएंगे पता ही नहीं चलेगा आपको शासिलियत क्या है मालूम नहीं इसलिए शास्त्र ने जो लक्षण दिया अब स्थित प्रज्ञ का लक्षण क्या है यह शास्त्र ने दिया योगी का लक्षण क्या है शास्त्र गीता में कोई और शास्त्र छोड़ो गीता को ले लो उसी में दिया ज्ञानी का लक्षण उसी में दिया भक्त का लक्षण उसी में दिया कर्मयोगी का लक्षण उसी में दिया चमत्कार क्या होता है वो भी भगवान ने विश्व रूप दर्शन करके दिखाया फिर क्या चाहिए आपको उसको मान के चलो ना वो बस हो गया उसी में जो कुछ बोला उसी को आप शांत के अनुसार मान के चलो तो आपको असलियत पता चलेगा बाकी तो सब किसी को कुछ होता है किसी को कुछ होता है अरे ये सब होते रहते हैं और लोग मानने से कोई बड़े नहीं होते आजकल क्या है जितना आपका फॉलोवर्स है उतना वो बड़ा हो जाता है वो तो फॉलोअर्स बनाने में कोई गुल नहीं ऐसा ही करके फॉलोअर्स बन जाता है अभी कुछ दिन पहले एक शरीर शांत हो गया उनके आश्रम में जाके मैं रहा हूँ उधर जूनागढ़ में दत्तात्र पेट है तलेटी में उधर गुजरात में तो तलेटी में है उनका आश्रम है बहुत बड़े वहाँ सब उनकी व्यवस्था है तो एक बार किसी ने हमको कुछ अनुष्ठान करने का दस पंद्रह दिन रहना था तो हम दो संदे उनको कोई भक्त लोग परिचित है उन्होंने वहाँ व्यवस्था की वहाँ सामान्य लोगों को प्रवेश नहीं देते कोई विशेष व्यवस्था करके हमको अलग कुड़िया दिया सब खाना पीना दूध पार सब व्यवस्था बहुत बढ़िया था हम लोग वहाँ रहे अब वो बाद में अब, अब वो कुछ करते हैं हम वो, वो वहाँ के जो भी महंत है वैसे तो ग्रस्त है ग्रहस्त साथ आ गए लेकिन उनके ये सब कुछ जादूगरी कुछ चलता है उनका मतलब चमत्कार चलता है तो जैसा ही हम जाके मिले उनका नमस्कार करके सब प्रणाम करके बातचीत किए तभी उन्होंने बोला कि आपको हम कुड़िया गेट के बाहर जो है हमारे बगीचा है वहाँ आपको कुड़िया व्यवस्था दे देंगे आप वहाँ रहना है इधर आने की कोई जरूरत नहीं सब कुछ आपके कुड़िया में पहुंच जाएगा ये तो पहले हम नहीं समझे वो क्यों ऐसा बोल रहे हमने सोचा आश्रम में है सत्संग होता है तो जाना पड़ेगा फिर सब कुछ करना बोला कि आप सत्संग वत्संग में इधर कुछ भी नहीं आना आप अपने करके वहीं रहिए आपको खाना पीना दूध सब कमरे के में बाहर पहुंच जाएगा मैं बोला ठीक है अच्छा हो गया तो ऐसे करके तो बाद में बता चल रहा है वो इसलिए हमको ऐसे बोले क्योंकि उनका अपना ये जब जादू के सब चलता है जो भक्त लोग आते हैं वो फिर क्या उनको आशीर्वाद देता है तो उनको शौक लगता है ये सब होता है ऐसा सब चल रहा था वो बाद में हमको पता चला कि ऐसे ही सब चल रहा फिर कुछ साल पहले मालूम हुआ कि वो पकड़ा गया ऐसा ये शौक दे रहे थे अब शौक ऐसा दे रहे थे अंदर जो है ये बैटरी रख के इसमें जो है अंदर से वो पहले इंजीनियर थे तो शायद उनका कलाकारी जानते हैं और वो रखकर के ऐसा करके बैठते हैं और जब कोई आता है वो पैसा देता है सब कुछ करता है तो उनको शौक देने के लिए ये कैसे इधर कहीं हाथ लगाते तो उनको शौक लगता ऐसे एक झरका लगता वो बैटरी रखा हुआ था तो बाद में पकड़ा गया पुलिस में पकड़ा गया तो वो ऐसे ही बोला तो पकड़ा गया तो क्या हुआ तो उसमें ऐसे करके हम वो तो कर रहे थे हमने इसी के कारण से किसी को फंसाया नहीं कोई जानमाल का नुकसान नहीं किया तो हम लो, लोगों को प्रेरित करने के लिए ऐसा कर रहे थे करके पकड़ा गया अब तो अभी एक साल पहले उनका शरीर पूरा हो गया था ऐसे हो गया ऐसा करते हैं अब वो स्वीकार भी करते हैं स्वीकार करते मानते भी ऐसे ही और बहुत बड़े नाम था उनका और बहुत बड़ा साम्राज्य बहुत कुछ था ऐसा होता है इसलिए ये अलग ही है उसको हम मना नहीं कर रहे हैं वो करने वाले कि उनके कलाकारी है तो करें कोई बात नहीं आपके पास अच्छी कलाकारी है तो लोग अपने अपने कलाकारी से जीवन चलाते हैं जो दुनिया में जो भी जीवन चलाते हैं अपने कलाकारी से करते हैं कोई कुछ कला करता है कोई पेंटिंग करता है कोई डांस करता है कोई कुछ करता है कोई जादूगरी करता है बड़े बड़े जादूगर होते हैं और कितना अभ्यास करते वो लोग ये तो जादूगरी करना बहुत आसान नहीं है भयंकर अभ्यास होता है और आप इतना फास्ट करते हैं आपको पता ही नहीं चलता अब देखने वाले तो उसी से और कितने पैसे लेते हो और है सब झूठ, जादूगरी में झूठ के अलावा कुछ नहीं होता झूठ और उनके हाथ की सफाई के अलावा क्या होता है उसमें कुछ नहीं होता है लेकिन वो सारी दुनिया उसको मानते हैं एक कला मानते हैं और पैसा देते और वो कोई पूछ के नहीं होता है कि आप कैसे इसको कर रहे हो ऐसे करते वो अभ्यास करके कर, करते तो इसी को भी माना जाता है तो ये भी एक कला है मानते हैं लोग मानकर के चल सकते हैं इसलिए उसके साथ इसको मिलाना ही ज्ञानी का अलग होता है ज्ञानी यथार्थवादी होता है और यथार्थ जीवन जीते हैं और सरल से सरल उनका स्वभाव होता है वहां कोई भी अलग नहीं होता इसलिए भाष्यकार ये दोनों शब्दों को उठा करके पूछा जो जो प्रश्न आप कर सकते हैं कैसे शरीर उधारण होगा कर्म का नहीं होगा और ये दोनों भाव रहकर कैसे बैठेगा वो ऐसा नहीं पूछा जा सकता क्योंकि यह लक्षण जो कहा आपको मानना पड़ेगा किसी को स्वीकार करें। तस्मात अनारब्ध कार्योर एवं सुकृत दुष्कृतोर विद्या सामर्थ्या क्षय निर्णया इसीलिए विद्या सामर्थ्य से सुकृत दुष्कृतों का जो निर्णय क्षय निर्णय बोला पिछले अध्यायों में ये अनारब्ध कार्यों का होता है आरब्ध कार्यों का नहीं होता अनारब्ध कार्यों का होता आरब्ध कार्य मैंने प्रारब्ध उसका नहीं होता अनारब्ध का होता है ये निर्णय हो गया भाष्य हो गया अब टीका में देखिए न्याय निर्णय टीका पिछले पृष्ठ में ये चतुर्थ पंक्ति में है किंच ज्ञानार्थम कर्म स्वयम दे देह आरभ्य ज्ञानम तस् कौति कर्मांतरारब्धे वाद विकल्प्य आद्यम दूषयति। कि ज्ञान के लिए जो कर्म स्वयं उसी में जो देह धारण किया हुआ कर्म है वो ही ज्ञान को उत्पन्न करता है मन ज्ञान उसी शरीर में उत्पन्न होता है इसमें यह नहीं समझना प्रारब्ध ज्ञान को उत्पन्न करेगा प्रारब्ध और ज्ञान का कोई संबंध नहीं है उत्पत्ति के विषय में प्रारब्ध से बना हुआ शरीर में आश्रित होकर के ज्ञान उत्पन्न होता है इतना ही है प्रारब्ध ज्ञान को उत्पन्न नहीं करता और प्रारब्ध ज्ञान को बदलता भी नहीं कुछ नहीं करता प्रारब्ध शरीर में रहता है और शरीर में रहने के कारण उसी में जो कुछ क्रियाएं होती है उसके द्वारा कोई बाधा कभी आ सकता है प्रतिबंध आ सकता है किंतु ज्ञान का उसका कोई संबंध नहीं प्रारब्ध होगा तो ज्ञान हो जाएगा ऐसा मत सोचो ज्ञान तभी होगा जब आप प्रयत्न करेंगे जब श्रम करेंगे साधन करेंगे तो ज्ञान होगा कोई भी प्रारब्भ में रहने वाले को ज्ञान होता है यदि आप साधन के करेंगे साधन करने का अवसर ज्ञान प्रदान कर प्रारब्ध कर्म प्रदान करता है मतलब ऐसा शरीर मिलेगा ऐसा स्थान बनेगा इतना मिलेगा वो अवसर तो प्रदान करेगा लेकिन ज्ञान प्रदान नहीं करेगा तो इसलिए उसको मानना पड़ेगा क्योंकि जहां ज्ञान प्राप्त तो हो रहा है उसी स्थिति में उसका शरीर है तो इसलिए उसको मानना पड़ेगा तो ये कर्मांधर से होता है कि उसी कर्म से होता है तो उसको विकल्प करके वो पहले वाले विकल्प के लिए कह रहे हैं कि ऐसा नहीं होता जिस कर्म से ज्ञान नहीं जिस शरीर में ज्ञान उत्पन्न होता है जिस कर्माशय से ज्ञान ज्ञान उत्पन्न होता है जिस शरीर में होता है उसी शरीर में प्रारब्ध भी रहता है इसलिए वो प्रारब्ध का इसका कोई विरोध नहीं कहा जा सकता कारण नहीं है उसका कहने का नहीं ज्ञानार्थ से कर्मणों देहारंभक कल्प्यम ये नहीं कह सकते ज्ञानार्थक जो कर्म है वो देहारंभ कर देगा यह नहीं कह सकता कर्मांधर आरब्ध देह ज्ञान उत्पत्ति रित्य ये क्यों नहीं कह सकता कि क्योंकि कर्म अंदर से आरब्ध देह में ही ज्ञान उत्पन्न होता है आप कहेंगे नहीं जिस कर्म से जिस अच्छे कर्म से ज्ञान उत्पन्न होता है उसी से देह भी हो गया ऐसा कहेंगे तो नहीं होगा वो तब समस्या आ जाएगी बहुत सारे समस्या आ जाएगी क्या होगा कि जो ज्ञान के लिए कर्म प्रस्तुत है ना वो ज्ञान को करते हुए समाप्त हो जाएगा नहीं होगा ज्ञान प्राप्त करते करते वो कर्म समाप्त होगा ज्ञान के लिए आया था वो कर्म तो ज्ञान प्राप्त करके समाप्त हो जाएगा तो ज्ञान प्राप्त होते ही शरीर भी समाप्त हो जाएगा क्योंकि फिर उसी शरीर से आगे काम करने की आवश्यकता निज्ञान हो गया इसीलिए ऐसा नहीं मान सकते ज्ञान कर्म से होता ही नहीं है लेकिन ज्ञान के सहकारी मानकर के जो कर्म को मानते हैं साधना आदि दृष्टि से अभी अगला अधिकरण में भी आएगा तो वह दृष्टि से जिस कर्म को मानते उस कर्म से शरीर उत्पन्न नहीं हुआ शरीर तो कर्मांदर से उत्पन्न हुआ वो कर्मांदर से उत्पन्न हुआ कर्मांदर के फल भोगते हुए आप बीच में ज्ञान प्राप्त कर रहे हो ऐसा प्रारब्ध कर्म के कारण वो उत्पन्न हुआ वो प्रारब्ध कर्म ज्ञान का प्रारब्ध कर्म ऐसा नहीं मान सकते नहीं मानना चाहिए को करेंगे तो फिर यहां समझ नहीं पाए समझ में नहीं आएगा दोनों में फिर संबंध ही नहीं होगा तो तेन कर्मांधर आरब्धे देहे ज्ञानोत्पत्ति रीत कर्मांधर आरब्ध देह में ज्ञानोत्पत्ति हो जाती है ऐसा मानना पड़ेगा कर्मांधर आरब्धे विकल्प दूसरा करते हैं दिया तथा ज्ञान से उपजीव्य कर्म बाधक अनुपत्ते स्थिति में ज्ञान का उपजीव्य जो बना हुआ कर्म है यानी ज्ञान को सहायत कर रहा है जो कर्म है वो शरीर के द्वारा शरीर रहने के कारण ज्ञान हो रहा है तो ज्ञान का उपजीव्य का अर्थ होता है सहायक परिपोषक जो कर्म है उस कर्म को ज्ञान नष्ट नहीं किया करता क्योंकि जो जिसको परिपोषण करता है वो तो नष्ट नहीं करता है उसको वो नष्ट करना उसका स्वभाव ही नहीं होता कोई भी वस्तु में ऐसा नहीं जो जिसका परिपोषक होगा वो उसी को नष्ट करेगा बाद में ऐसा नहीं होता है इसलिए कर्म जो कर्म से शरीर बना हुआ और जिस कर्म के बल पर ज्ञान प्राप्त कर रहे हो आप, आपको अवसर मिला उसी के कारण ज्ञान प्राप्त कर रहे हो तो उसका कोई बाधा नहीं किया जाता वो बाध नहीं होगा तो उसके लिए क्या होगा इसलिए वो कर्म अपना कार्य करता रहेगा ज्ञान अपना कार्य करता रहेगा दोनों का मा मार्ग अलग है ना दोनों एक साथ तो चलेगा नहीं दोनों एक फल को नहीं करेगा ये उपजीव्य है ज्ञान के पूर्व स्थिति को ठीक कर देता है जैसे आदि कर्म सर्वापेक्षा इत्यादि में जो बोला वो सब संस्कार के द्वारा ठीक कर देता अकर्त्र अभी अकर्त्र आत्मज्ञान पूर्वादि ने कहा कि अकर्त्र आत्मज्ञान तो एक होता है वो एक व्यक्ति में आकर आने के बाद उस व्यक्ति में कुछ कर्म को शेष रखेगा और बाकी कर्म को नाश करेगा ये कैसे संभव है जैसे अग्नि में डाले हुए जो कुछ है उसको अग्नि भस्म करती है तो एक साथ करती और उसमें से कुछ बचाएगी ऐसा उदाहरण दिया था उसके विषय में कहते हैं अकर् आत्मज्ञानम कर्म निदानम अज्ञानम निवर्त उपादान भावे च कथम कर्मानुवृत्ति ही तत्रा यह प्रश्न था सभी लोगों को ये प्रश्न होगा इस प्रश्न पर ये यहां विवाद भी करते हैं लोग यही प्रश्न दीघा में पूछ रहे हैं मैंने क्या है कि अगर्तरा आत्मज्ञान हो गया वो अगर्तरा आत्मज्ञान क्या है कर्म कर्म का निदान कर्म का कारण है अज्ञान उस अज्ञान को नाश कर दिया किसने याकर् आत्मज्ञान वो कर्म निदान हम कर्म को नाश कर दिया तो निवर्त यदि निवर्तन करता हुआ उपादान अभावे अब उपादान नहीं रहा ना जिस अज्ञान से कर्म बना हुआ था कर्म का निदान था वो अज्ञान को ज्ञान ने नष्ट कर दिया है ना नष्ट करने के बाद में उपादान अभाव हो गया अब उपादान नहीं है उपादान नहीं होने से कथम कर्मानुवृत्ति फिर कर्म कैसे होगा कर्म की अनुभति कैसे करेंगे आप कर नहीं सकते वो नष्ट हो गया ना पूरा तो कहते हैं कि यह इस बात को समझ लो कि यहां किसको कौन नष्ट किया जो ज्ञान जिसको नष्ट कर रहे हैं आप उससे अतिरिक्त को आप मान रहे हैं। ज्ञान तो मिथ्या ज्ञान को नष्ट करता है इसलिए कहा कि कर्ात्मा अकर्तात्मा अकर्तात्म बोधो भी मिथ्या ज्ञान बाधने न, मिथ्या ज्ञान को नष्ट करता मिथ्या ज्ञान को नष्ट करने के कारण वो मिथ्याज्ञान संबंधी जो भी है वो वहां रह जाता है उसका प्रवर्तमान हो गया तो वो काम करता है कर्माणि कर्माणी संबंधः संबंध सोपादा कर्माणी उच्छिन्ना चेत कथम आरब्ध कर्मानुवृत्ति तथा अभी उपादान के सहित कर्म उच्छिन्न हो गया आपने कहा मिथ्या ज्ञान को बाध करके कर्मों को नाश करता है तो उसके द्वारा कर्म छिन्न हो गया नष्ट हो गया नष्ट होने के बाद कथम आरब्ध अनुवृत्ति कर्मानुवृत्ति फिर प्रारब्ध कर्म की अनुवृत्ति कैसे हो? कर्म तो नष्ट हो गया क्योंकि बीज को एक साथ डाल करके आप बुना और बूनने के बाद में कुछ बीज तो बचेगा नहीं उसमें सभी पक जाएंगे है ना फिर वो प्रारब्ध कर्म शेष कैसे रहता तत्र उसी को कहते कि बाधित मिदु मिथ्या ज्ञानम वो बाधित होने पर भी मिथ्या ज्ञान संस्कारवशात कंजित काल अनुवर्तते संस्कार के कारण कुछ समय तक वो अनुवर्तन करता है ये संस्कार होता है उसका ये संस्कार के विषय में अभी कहते हैं टीका में स्मृति हेतुत्व भी संस्कार से अविद्यावत चैतन्य दोषत्व अब ये क्या है ये संस्कार क्या चीज है संस्कार का लक्षण बोला है स्मृति हेदुर संस्कार है ऐसा स्मृति का कारण होता है संस्कार जिससे स्मृति बनती है वो संस्कार कर्म का आदि करने के बाद में एक संस्कार बन जाता है वो उसी का उसके प्रतिबिंब प्रतिरूप बन जाता है और वो सूक्ष्म रूप में होता है जैसे हम फोटो लेते हैं तो वो हमारे चिप में वो फोटो आ जाता बाहर जो कैमरा से आप फोटो लेते हैं और बाहर का लाइट इत्यादि सारा लेकर के उस फ्रेम को आप एक चिप के अंदर रख देते वो छोटा सा बहुत छोटा सा होता है नानो होता है और उसको फिर आप बाद में प्रोसेस करके उसी से बाहर निकालते तो फोटो ऐसा आ जाते तो उसके अंदर देखने पर जो चिप में गया है ना वो उसमें क्या दिखाई पड़ेगा उसमें कुछ नहीं दिखाई पड़ेगा उसमें तो आप बाहर के चित्र का जो हरियाली है वो नदी है रा, रास्ता है पेड़ है बौद्ध है वो कुछ भी नहीं दिखाई पड़ता वहां तो वो कोई और ही रू हो गया लेकिन है उसमें सब कुछ वो जो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स बन गया तरंग बन करके उसमें बैठा हुआ है ना अब उसको बाहर निकालने के लिए ऐसे ही कुछ तरंग बना करके बाहर निकाल देंगे बाहर निकाल करके दूसरे अंदर से उसको बाहर करते जैसे अभी हम माइक से बोल रहे हैं तो ये भी ऐसे होता है यहां से ये तरंग जाते हैं यहां से इलेक्ट्रिसिटी बन जाते हैं करंट बन जाते हैं फिर वो जाएगा और उसके बाद जब वो स्पीकर में आएगा फिर वो तरंग को वहां प्रस्तुत करता है तो बीच में तो सारे दूसरे हो जाते वहां कोई शब्द नहीं मिलेगा ये वायर को खोल के देखेंगे तो वहां शब्द नहीं पड़ेगा तो शौक लगेगा तो इसका मतलब क्या है वो दूसरे रूप से करके दूसरे रूप में हो जाता है ऐसा ही भी होता है हम जो कुछ अनुभव करते हैं इसका एक तरंग समझ लो इसका एक इंप्रेशन बन जाता है वो इंप्रेशन बनेगा वो बहुत सूक्ष्म और वो हमारे दिमाग में दिमाग में पूरा तरंग है दिमाग में पूरा है ना पूरे करंट है दिमाग इतना तो नहीं बल्ब नहीं जा सकता है लेकिन बाकी है, वो तो काम होता है बहुत कुछ तो दिमाग में वो करंट चलने से तो वो काम करता है और आपका शरीर गर्म होता है फिर बीच बीच में है ना बिजली चमकता हुआ भी दिखाई पड़ता है हाथ बंद करो तो ऐसा दिखाई पड़ता है कुछ ना कुछ हो जाता है तो ये सारा वो काम उसमें करता रहता है और उसी प्रकार इसको प्रोसेस करके वो रखता वो सुनेगा सुनने के बाद में उसको प्रोसेस करेगा प्रोसेस करके वो करंटों के रूप में संरक्षित रहता जैसा भी रखेगा वो रखेगा मेमोरी रखेगा बाद में आप उसको ले सकता है। जैसा हम कंप्यूटर में लैपटॉप में मोबाइल में सब करते हैं वैसे ही होता है एक प्रोग्राम होता है वो प्रोग्राम के अंदर इसको डाल के रखते हैं फिर बाद में उसी प्रोग्राम से संबंधित कुछ भी चीज वहां दिखाई पड़ेगा तो वो प्रोग्राम को चालू कर देता है अपने आप वो चालू करने से उसकी याद आ जाती है आप फिर काम करते हैं यदि इसमें कहीं भी डिस्कनेक्ट हो गया ना आपको आप अपने नाम भी भूल जाएंगे आपको पता ही नहीं चलेगा में कब यहां आया क्या आया कुछ नहीं पता चलेगा बहुत अद्भुत चीज है ये सारे इसी के कारण कनेक्टिविटी के कारण है वो बहुत बारीक है कहीं भी थोड़ा सा शॉर्ट भोजन, भोजन, भोजन लाओ वो वो याद नहीं रहता ऐसा देखा ना बड़े बुढ़े होते बीमारी हो जाए कई प्रकार के नाम है उसका तो यह सब किस पर आधारित है ये सब ये दिमाग पर आधारित है ऐसा ही दिमाग एक संस्कार को बना देता है और वो संस्कार बना के रखते हैं वो इम्प्रेशन को बना रखते हैं और बाद में आप याद करना चाहे तो याद में आ जाता है स्मृति हेदुत्वी संस्कार, संस्कार को स्मृति हेतु का वो है वो आपको सीधा दिखाई नहीं देता अब किसी का संस्कार मालूम होना है तो उसका दिमाग को ऑपरेशन करेंगे कितना संस्कार इसके पास है वो पता ही नहीं चलेगा दिमाग खोलने पर भी दिखाई नहीं पड़ेगा ना वो पता ही नहीं चलता वो ऐसे ही रखा है उसको पकड़ना बड़ा मुश्किल है उसको वो पकड़ में आ गया तो बहुत कुछ काम हो जाता है वो किसी का संस्कार मालूम हो जाए ना बचपन से तो ये क्या बनने वाला है तो फिर तो बहुत अच्छा हो जाए आजकल तो ये बोल रहे हैं कि हम कुछ छिप डाल करके प्रोसेस करेंगे मतलब जो जितनी पढ़ाई करना है वो पढ़ाई पहले ही उनके दिमाग में डाल देंगे डाल देंगे और बच्चा जैसा बड़ा हो जाएगा जैसा वो काम करने लायक हो जाएगा और फिर वो सारी पढ़ाई आ जाएगी फिर तो आपको तो स्कूल कॉलेज जाने की आवश्यकता नहीं जितने किताब में है सब कुछ आपके याद में रहेगा ऐसा हो सकता है पॉसिबल है और ज्यादा समय नहीं है होने वाला है। हो जाएगा तो बहुत अच्छा है फिर हमको तो ये किताब आदि यूज करने की आवश्यकता ही नहीं है तो सब याद करके हो जाएगा तो स्मृति अभी संस्कार अविद्यावध अब एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बोल रहे हैं अब देखिए, एक टेक्निकल पॉइंट बोल रहे हैं अब क्या है ये अविद्या कहाँ आश्रित रहती है चैतन्य में आश्रित रहती अभिध्या है अविद्या है अविद्या मतलब अविद्या विद्या दोनों चैतन्य आश्रित है चैतन्य के बिना अविद्या विद्या है तो चैतन्य आश्रित मानते हैं, जैसे अंधकरण प्रतिबिंबित चैतन्य जीव है वो अंधकरण प्रतिबिंबित में ही वो अविद्या से आच्छादित है अविद्या संबंधी प्रतिबिंब उसका होता है व्यक्तित्व से और ईश्वर में माया का प्रतिबिंब बांधता है इससे ऐसा ही अविद्यावत चैतन्य अविद्या जैसे चैतन्य का दोष है अविद्या चैतन्य का कैसा दोष है कि अविद्या होने पर वो बुद्धिमान ज्ञानी होना चाहिए था चैतन्य का स्वभाव आत्मा का स्वभाव ज्ञानी होना था अविद्या के कारण वो ज्ञानी नहीं हो पाता ये दोष है तो अविद्या काम कर्म इत्यादि को दोष माना जाता क्यों उस ज्ञानी के जो स्वभाव है ज्ञान का जो स्वभाव है उसको वो रोक दिया इसीलिए दोष हो गया ऐसा ही कहते ये संस्कार भी ऐसा ही जैसा अविद्या है वैसा ही संस्कार वैसा ही अपरोक्ष भ्रम हेतुता ये चैतन्य का दोष है ये संस्कार भी क्योंकि आप अपरोक्ष भ्रम का कारण यह भी बना, बनता जैसा अविद्या अपरोक्ष भ्रम का कारण बनता है प्रत्यक्ष माने अपने को अलग मानना यह अपरोक्ष भ्रम है मैं मनुष्य हूं यह मानना अपरोक्ष भ्रम है एक तो अपक्ष ज्ञान होता है यह अपरोक्ष भ्रम है अध्यास जिसको कहते हैं अवरोक्ष भ्रम संस्कारवशा दुकम इसीलिए यहां संस्कार वशा ऐसा कहा कि अविद्या तो नष्ट हो गई लेकिन अविध्या नष्ट होने के बाद भी उसके बाद ही मिथ्या ज्ञान संस्कार को लेकर के रहता है क्योंकि संस्कार पहले जैसा हमने बोला ना ये फोटो प्रोसेस में बना हुआ है वो बन करके वहां रखा तैयार है अब उसको मालूम हो गया ये सब मेरा नहीं है मैं उससे कोई संबंध नहीं रखता हूं मालूम होने पर भी पहले जो सब रजिस्टर करके रखा है वो वैसे के वैसे रहे वो इम्प्रेशन वैसा रहता उसके ऊपर आपका कंट्रोल नहीं होता वो वहां से दूसरे प्रोसेस से आ जाता है इसलिए आप जो चाहते हैं वही याद आता आ, आता है ऐसी बात नहीं है जो आप चाहते हैं कभी कभी वो भी आता है कभी वो जो आप नहीं चाहते हैं वो याद भी आ जाती है ऐसा होता है कारण क्या है वो कुछ और तरीके से जलता है आपके चाहने नहीं चाहने से चलेगा नहीं जो आप जो चाह रहे हैं आपका जो मन है जो कॉन्शियस माइंड है प्रैक्टिकल माइंड है वो तो बहुत बाहर है स्थूल है वो तो बाहर के कार्य को दे करके करता है और ये तो अंदर रखा हुआ है और वो यदि आपके कंट्रोल में आ जाए ना सारा जो जो वहां है सबको आप बदल सकते हैं ऐसा कंट्रोल में आ जाए तब तो समझ लो आप अपने को एक दिन में बदल सकते क्यों आप सोच करके सारे को बदल सकते ऐसा कर देंगे तब तो फिर कर्म की गति और लोग की गति सब हो जाएगा क्योंकि कब क्या कौन बदलता है कोई पता ही नहीं चले और किसी को कोई भरोसा ही नहीं करेगा वो तो आज तो इधर बैठा हुआ है सब अच्छा बन करके बैठा हुआ है कल क्या हो जाएगा पता नहीं आज नमस्कार कर रहे हैं कल तो थप्पड़ भी मार सकता है क्यों वो बदल दिया ना अपने को ऐसा तो नहीं करता है उसका एक बैलेंस रखा है कि वो आपके कंट्रोल पे नहीं रखा आप चाहे तो भी उसको अब नहीं बदल सकता है वो बदलने के लिए लंबा प्रोसेस है उसके बाद बदल सकता है विपन्नान प्रति जीवन मुक्ति मुक्त शिष्यान प्रत्याह अब जो प्रतिपत्ति करते हैं जीवन मुक्ति के ऊपर बहुत आरोप करते हैं जीवन मुक्ति नहीं हो सकते इत्यादि बोलते हैं उनको उत्तर देकर के समझा करके अब को बोलते हैं आपको भी ऐसे संशय नहीं करना चाहिए कि ज्ञानी शरीर का धारण करेगा कि नहीं करेगा इत्यादि संशय नहीं करना चाहिए ये कहा जीवन मुक्ति सप्तमी अर्थ सप्तमी का अर्थ है मैंने अत्र विवादित व्य अत्र अत्र मैंने जीवन मुक्ति के विषय में कोई विवाद नहीं करना चाहिए और यहाँ जो वस्तु स्थिति है वैसे ही हो जाता है और उस वस्तु स्थिति को स्वीकार करें तो आपको फायदा है यदि नहीं स्वीकार करें तो आपको और फिर उलझन रहेगा उलझते रहेंगे आप फिर उसका धीरे धीरे आपको जब ज्ञान होगा तब होगा इसलिए ये भी प्रमाण संबंध है का विवाद आयोग हित माह विवाद के नहीं होने के कारण कुछ और भी कार्य करते हैं इसमें ये प्रगणार्थ विवरण कारण जो द्विदियों का पक्ष है उसको भी इधर दो पंक्तियों में बताया है इसके ठीक ऊपर जो प्रकड़ाथ विवरण है इसमें यास्कर प्रभृती प्रलाप इत्यादि कहा। उसी के अंतिम पंक्ति देखिए जन्मरादी सकल संसार आरंभक अविद्या कामकर्मादि बंध ध्वंसा मुक्त वर्तमान भोगभागी जीवन अविुद्ध पदद्वयम ब्रह्मीभूतत्व अभिधानम अब्रह्म भ्रम व्याृत्या पूर्ववादियों का पूर्ववादियों का यह प्रश्न रहता है, है कि ये पूछते हैं कि आप जीवन मुक्त कैसे कहेंगे जीते जी और मुक्त भी है ऐसा कैसे होगा ये दोनों शब्द का योग ही नहीं बनता है क्योंकि ये दोनों शब्द परस्पर विरुद्ध है जैसा एक व्यक्ति को आप आदमी भी बोलते हैं और बंदर भी बोलते हैं या और भी कुछ बोलते हैं एक ही है ऐसा हो नहीं सकता दो विरुद्ध भाव एक साथ तो नहीं आ सकता ऐसे में क्या होगा तो कहते हैं देखो इसमें दोनों भाव रहता जैसे जन्मांतर आदि सकल संसार आरंभक अविद्या काम कर्मादि का बंधन के मुक्त कर दिया क्योंकि जन्मांतर आदि का, का सकल संस्कार और संस्कार का आरंभक जो विद्या अविद्या अविद्या काम करना उसको बंधन को ध्वंस कर दिया नष्ट कर दिया नष्ट करने के कारण वो मुक्त क्यों ये संसार बंधन से मुक्त होना ही मुक्त है ना वो तो कैसे मुक्त हो गया अविद्या कामकर्मादि को मुक्त कर दिया अविद्या को नाश्ट करते उसके साथ मुक्त हो गया ये तो उनको ज्ञान के दृष्टि से हो गया और वर्तमान भोग भागित्व अब क्या है वर्तमान शरीर का जो भोग है वो भी होकर कर अनुभव कर रहा यह दो कार्य कर रहे एक तो अविद्यादि काम संसार निवृत्ति है वो आंतरिक रूप से उसको उन्होंने प्राप्त कर लिया वो करने के बाद में उसको मुक्त कहा जाता है अब जो है उस शरीर में रहते हुए वर्तमान भोग भोगभागित्व भी इसमें अभी है क्यों प्रारब्ध शेष रहने के कारण उसका वर्तमान भोग आदि भी करता तो जीवन नीति अविरुद्धम तो इसीलिए जीवन ऐसा ये दोनों मिलाकर के कहा जीवन मुक्त और जीवन शब्द भी प्रयोग किया क्योंकि भोग भो का भोग प्रारब्ध का भोग कर रहा और मुक्त हो गया क्योंकि वह ब्रह्मीभूत हो गया है स्वरूपता इसलिए दोनों पदों का साथ में प्रयोग हो सकता है कोई दोष नहीं ब्रह्मी भूतत्व अभिधान अब्रम्मत्व भ्रम व्यावृत्या अब बोलते हैं आपने ब्रह्मी ब्रह्मीभूत बोला ब्रह्मभूत प्रसन्नात्मा न शोचदी न कांशा की का शब्द ब्रह्मभूत ब्रह्मभूत ऐसा कहा ब्रह्मी है और ब्रह्मवित ऐसे ऐसे शब्दों का प्रयोग किया है तो यह कैसे प्रयोग किया अभी तो ब्रह्म हो गया ऐसा बोल रहे उनको अब है तो मनुष्य है दिखता मनुष्य है लेकिन आप बोलते ब्रह्म हो गया ये कैसे होता है बोलते हैं ब्रह्मी भूतत्व अभिधान जो है ना ये इतने मात्र में सार्थ होता, सार्थक होता है ये अशरीरी हो गया ये अर्थ में नहीं है ब्रह्मी भूत कहने का मतलब शरीर से अलग हो गया क्योंकि जैसा ब्रह्म सर्वव्यापक है आकाश के समान ऐसा ये व्यापक हो गया ऐसा नहीं है ऐसा अर्थ में नहीं है ऐसा अर्थ आप समझ रहे इसलिए गलत हो रहा है ब्रह्मी भूत का अर्थ समझ रहे ब्रह्म हो गया शरीर नहीं है अशरीरी हो गया ऐसा समझ रहे इसलिए वो आपको दिखता है कि वो ऐसा होना चाहिए उसको किंतु वो नहीं है फिर क्या है खाली भ्रमीभूत कहने का अर्थ इतना ही है ब्रह्मत्व तो भ्रम व्यावृत्ति हो। उसके अंदर वो ये ऐसा भाव था कि मैं जीवात्मा हूं मैं जीवात्मा हूं मैं परिचन्न हूं मेरा जन्म हुआ अब मृत्यु होगी अब ऐसा हो रहा है अब हो रहा है इत्यादि भावना उनके अंदर थी ये अविद्या के कारण वो भावना निवृत्त हो गई बस वो तो गलत भावना जो है दोषयुक्त भावना थी वो निवृत्त हो गई तो भ्रम निवृत्त होने के अब्रह्मत्व तो भ्रम निवृत्त ये भाषिक वाक्य में मिलता है ऐसा वो कठोर परिषद भाषा में आया है वो ब्रह्म ज्ञान होने का मतलब क्या जो अब्रह्मीभूत इवा, वो अब्रह्म जैसा बन गया था अब वो ब्रह्म अब्रम्म हो गया जैसा था अब उनको समझा दिया देखो भाई तुम्हें अब्रम्ह नहीं हो तुम स्वरूप ब्रह्म है क्योंकि ब्रह्म से ही सब कुछ उत्पन्न होता है इत्यादि बता करके उनको युक्त तो समझा दिया बाद में ब्रह्मीभूत तो फिर बाद में वो ब्रह्मी भूल जैसा हो गया क्यों भ्रम चला गया बस इतना ही है उनका शरीर को निकाल करके या बना दिया ऐसा कुछ भी नहीं किया वो लक्षण तो ऐसा ही समझना चाहिए इसीलिए अब ब्रह्म भ्रम व्यावृत्ति निवृत्ति को ब्रह्मीभूत कहा गया इसलिए इस दृष्टि से इसको यह दोनों के साथ संबंध कर सकता है इसमें कोई दोष बाधित नहीं होता विद्वद अनुभव सिद्धत्वाच अस्य अर्थ से नात्राष्ट्य मात्रेण विवधितव्य मिथ्या ये सारी बातें जो है ना ये विद्वान के अनुभव में है विद्वान के अनुभव की बात है जैसे आपको संसार का अनुभव हो रहे हैं संसार को आप सत्य मान रहे हो आपके साथी संबंधी सभी को आप व्यवहार को सत्य मान रहे हो और उसी में भ्रमित होकर सुख दुख भोग रहे हो ऐसा ही विद्वान को ब्रह्म स्वरूप का ज्ञान सत्य होता आप उनको आप तुम ब्रह्म नहीं हो बोलने के प्रयत्न करें तो भी वो तो ब्रह्म ही मानता है आपने जैसा आप कोई आकर के आप बोलेंगे तुम मनुष्य नहीं हो ऐसा बोलेंगे तो अच्छा है तुम मनुष्य नहीं हो ऐसा बोलेंगे या कोई बोलेंगे नहीं तुम मनुष्य नहीं हो बोलेंगे तो तुमको दस करोड़ रुपया दे देंगे ऐसा बोलेगा तो भी आप मनुष्य नहीं मानेगा क्या नहीं मान सकता वो अमनुष्यत्व बुद्धि आप में आ नहीं सकती है और वो आरोपित भी नहीं कर सकता आपको किसी भी परिस्थिति में अपने को अमनुष्य नहीं मानते इसी प्रकार ब्रह्म ज्ञान होने के बाद में आप उनको अब कहेंगे तो वो नहीं मानेंगे वो तो ब्रह्म भाव को ही मानेंगे बाकी सब कुछ कुछ भी करो उनको कोई फर्क नहीं पड़ता ऐसा हो जाता इसलिए विद्वान का अनुभव है जैसा देहात्म बुद्धि जिस प्रकार दृढ़ है आपके लिए वैसे ही ब्रह्मात्म बुद्धि उनके लिए वैसे के वैसे दृढ़ इसलिए वो उनका अनुभव से उसको मानना चाहिए अपने दृष्टता के कारण अपने जो है बुद्धि कमजोरी के कारण मंदबुद्धि के कारण आप उनको इस प्रकार से आरोप नहीं कर सकते इसलिए ये तर्क से युक्ति से श्रुति स्मृति लिंगस इतिहास पुराण सभी के प्रमाण से ये निश्चित होता है जीवन मुक्ति अवस्था है और वो इस प्रकार से उनके शरीर का धारण करते ऐसे करके प्रारब्ध के विषय में तीनों कर्मों के विषय में जो करना था अब यहां विचार हो गया और भी आएंगे बाद में प्रारब्ध का और भी अंश को लेकर के विचार करेंगे फिर विद्या को लेकर के भी विचार करेंगे जैसे अभी हमने बोला सिद्धि आदि जो प्राप्तियां होती है सगुन उपासना करने पर वो भी कैसा होता है उसका सबका तो विचार आ जाएगा ओ पोर्ण नमदमे पूर्णमादा पूर्णमेवावशिष्यते ओ शांति शांति शांति